तर्क संग्रह में गुण लक्षण प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इसमें प्रथम गुण है रूप नाम का रूप का लक्षण बताया गया था चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व रूपस्य से लक्षणम मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व को कहा जाता है रूप नामक गुण का लक्षण और इस लक्षण से लक्षित रूप के सात प्रकार हैं उसे कहते हैं तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिशो चित्र सप्त सप्तविधम तो तच्च इसमें तत् सर्वनाम परामर्शक है रूप का तत् यानी रूपम वो रूप क्या है तो कहते हैं सप्त सप्तविधम सात प्रकार का है रूप वे सात प्रकार क्या है रूप के तो सात प्रकार बताए शुक्ल एक दूसरा नील तीसरा पीत चौथा रक्त पाँचवा हरित और षष्ठ कपीश और सातवा है चित्र तो शुक्ल रूप नील रूप पीतरूप रक्तरूप हरित रूप कपीश रूप और चित्र रूप ये हैं रूप के अमांतर सात भेद इसलिए सप्तविध रूप को कहा जाता है और ये रहता किस्मय है रूप गुण है तो रहेगा समय समन्वय से द्रव्य में ही लेकिन सब द्रव्य में नहीं रहेगा तीन में रहता है इसलिए कहते हैं पृथ्वी जल तेजो वृत्ति ही पृथ्वी जल और तेज इन तीनों में रहने वाला है पृथ्वी जल तेजो ही जो पृथ्वी पृथ्वी जल तेज ये तीन द्रव्य हैं ना इन तीन द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रूप नाम का गुण रहेगा और इन तीन द्रव्यों में से भी सभी द्रव्यों में सभी प्रकार के रूप रहेंगे ऐसा नहीं वो कहते हैं कि सातों प्रकार का रूप तो रहेगा पृथ्वी में इन तीन द्रव्यों में से भी एक पृथ्वी नाम का ही द्रव्य ऐसा है जिसमें रूप के सातों प्रकार रहेंगे और बाकी जो दो द्रव्य हैं रूप के आश्रय रूप के आश्रय तीन द्रव्य हैं उनमें से पृथ्वी नाम के द्रव्य में तो सातों प्रकार का रूप रहा और बाकी जो दो द्रव्य हैं जल और तेज इन दो द्रव्य में एक ही रूप रहेगा सात प्रकार के रूपों में से एक रूप रहेगा दोनों में कौन सा तो शुक्ल पहला जो रूप का भेद है ना शुक्ल वही एक प्रथम भेद ही मात्र रहता है जल और तेज में अरे शुक्ल रूप के भी अमांतर दो प्रकार हैं। वो दो प्रकार हैं एक प्रकार है भास्वर शुक्ल एक प्रकार है अभास्वर शुक्ल उनमें से अभास्वर शुक्ल रूप रहता है जल में और भास्वर शुक्ल रूप रहता है तेज में तो इस प्रकार तेज के अवान्तर भेद हैं कितने तेज के नहीं शुक्ल भेद के शुक्ल प्रकाश के शुक्ल रूप के भेद हैं दो भास्वर अभास्वर उसमें से भास्वर शुक्ल रूप रहा तेज में अभास्वर शुक्ल रूप रहेगा जल में ये व्यवस्था बताते हैं कि त्र पृथ्विया सप्तविधम अभास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजसी तो तत्र यानि तेजु द्रव्यसु ये जो रूप के आश्रयभूत तीन द्रव्य हैं उनको तत्र शब्द से लेना तत्र पृथ्व्या सप्तविधन इस वाक्य में जो तत्र यह शब्द है वो बताता है रूपाश्रय शु त्रिसु द्रव्यसु इस अर्थ को रूप के आश्रय भूत जो तीन द्रव्य है उन तीन द्रव्यों में से ये तत्र का अर्थ निकलेगा जो पृथ्वी नाम का द्रव्य है उसी में सप्तविधम रूपम सातों प्रकार का रूप रहेगा और इन तीन द्रव्यों में से जल नाम का जो द्रव्य है उसमें भाष शुक्ल रूप रहेगा वो भी कौन सा शुक्ल रूप रहेगा तो दो प्रकार के शुक्ल रूपों में से अभावर शुक्ल रूप जल में रहेगा इस अभिप्राय से लिखते हैं अभास्वर शुक्लम जले अभास्वर शुक्ल रूप जल में रहता है बाकी भास्वर शुक्ल रूप भी नहीं रहेगा जल में और जो नील पीतादि छः हैं ये भी नहीं रहेंगे केवल अभास्वर शुक्ल रूप रहेगा आगे हैं भास्वर शुक्लम तेजसी जो भास्वर शुक्ल रूप है वो रहेगा तेज में भास्वर शुक्ल भी नहीं रहेगा और बाकी छह रूप भी तेज में नहीं रहेंगे भास्वर शुक्लम तेजसी भास्वर भास कहते हैं प्रकाश को भास्वर कहते हैं प्रकाशमान तो जो तेज का रूप है ना वो चमकीला है चमकीला सफेद सफेद में भी कुछ चमकीला सफेद एक न चमकने वाला सफेद हुँ? क्या वो पृथ्वी का अंश है अग्नि में भौमज अग्नि है ना एक तेज विषय रूप तेज के चार आवांतर चार प्रकार बताए थे ना उसमें से एक भौम तेज बताया था जो भौम तेज होता है ना उसमें बाकी रूप भी दिखते हैं वो पृथ्वी के संबंध से भूमि के संबंध से हाँ काला नीला जो भी बाकी रूप शुक्ल रूप को छोड़कर के, जो भी रूप प्रतीत हो रहे हैं तेज में वो तेज में पृथ्वी का जो अंश है उस अंश के रूप प्रतीत हो रहे हैं लाल आदि जो भी प्रतीत होते हैं तेज का अपना स्वाभाविक जो रूप है वो है शुक्ल सफेद दूसरे दूसरे होते हैं वो वो हो जाएंगे इन्हीं में अंतर्भूत इन्हीं में से एक दूसरे के साथ मिलाने से अलग अलग रूप आ जाता है ये हैं मूल रूपों के भेद फिर इनको कुछ मात्रा में पीला कुछ मात्रा में लाल कुछ मात्रा में सफेद मिला लो तो कोई दूसरा आ जाएगा वो इन्हीं के अंदर अंतर्भूत होंगे हाँ ये, ये सात मानते हैं हाँ मूल रूप सा, एक रूप के मूल अवंतर भेद साथ हैं और इनको मिलाते हैं तो फिर और अलग अलग अलग अलग प्रकार हो जाते हैं कई रूप कई प्रकार के आजकल रूप दिखते हैं वो इन्हीं को एक दूसरे के साथ मिलाने से इनका संकर करने से हो जाते हैं तो इस प्रकार ये जो है रूप नाम का जो गुण है इसका लक्षण और भेद का विचार हुआ और साथ में ये रूप नाम का गुण रहेगा कहाँ द्रव्य में द्रव्य में से भी सब द्रव्य में नहीं तीन में ही रहेगा जिन छः में नहीं रहेगा वे छः कौन है जो रूप के आश्रय नहीं हैं वे छह द्रव्य कौन हैं हाँ वायु आकाश हाँ तो वायु आकाश दिशा काल दिशा आत्मा मन ये छह हैं इनमें रूप नहीं रहेगा और तीन में ही रहेगा अभावर शुक्ल रूप किस में रहेगा जल में ही और पृथ्वी में रहेंगे सातों प्रकार के रूप कपिश, कपिश कहते हैं ये जो बंदरों का कलर होता है ना वो कपिश है चित्र कहते हैं ये जो मयूर पंख आदि का होता है और कई गायें घोड़े ऐसे होते हैं कुछ अंश में लाल कुछ अंश में सफ़ेद कुछ अंश में काला चित्तबरा हिंदी में कहते हैं कबूतर का रूप मयूर पंख का रूप उचित्र रूप रूप के बाद में द्वितीय गुण है रस रस का लक्षण किया जा रहा है रसनाग्राह्यो गुणो रस सच मधुराम्ल लवन कटुकषाय तिक्तदात स कटु मधुरांवण कटुक पृथ्वी जलते पृथ्वी तत्र त्र पृथ्विया जले मधुर एवं तो रसना ग्राह्यो गुणों रस इसमें रसना शब्द का अर्थ है रसन इंद्रिय तो रसना ग्राह्य विशिष्ट गुणत्वम ये लक्षण होगा और रस हो जाएगा लक्ष्य रसस्य से तो रस नाम का जो द्वितीय गुण है उसका लक्षण है रसना ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व ये रस विषय का रस नाम का जो गुण है उसका लक्षण है इसमें जो गुणत्वम इतना ही लक्षण करेंगे रसनाग्राह्यत्व ये रूप विशेष्य का विशेषण नहीं रखेंगे तो ये लक्षण रस में तो रहेगा लेकिन रस से अतिरिक्त बाकी जो तेईस गुण हैं, उनमें भी चला जाएगा ना, अतिव्याप्ति हो जाएगी इसलिए रस ग्राह्यत्व रसनाग्राह्यत्व ये विशेषण जोड़ दिया तो बाकी जो तेईस गुण हैं उनमें गुणत्व रूप तो हैं, किंतु रसना ग्राह्यत्व रूप जो विशेष्य है विशेषण है वो नहीं है गुणत्व रूप विशेष्य ही रहता है तो जहाँ केवल विशेष्य रहें विशेषण न हो तो भी विशिष्ट का अभाव माना जाता है ये विशिष्ट का अभाव होता है विशेषण जहाँ नहीं है विशेष्य है तो विशिष्ट का अभाव उस अभाव को कौन सा अभाव कहा जाएगा विशेषणा विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टा विशिष्टाभाव तो विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव ही बाकी तेईस गुणों में रहने से अतिव्याप्ति नहीं होगी गुणत्व तो है लेकिन रचना तो विशिष्ट गुणत्व तो नहीं है बाकी में रचना ग्राहित तो विशिष्ट गुणत्व तो रहेगा केवल रस में ही और आपका ये जो है रसना रसनाग्राह्यत्वम इतना ही लक्षण रखेंगे गुणत्व को नहीं देंगे जो विशेषण अंश है उतने को ही लक्षण के रूप में यदि रखते हैं तो ये लक्षण आपके रस नाम के गुण में तो रहेगा ही रसना ग्राह्यत्व तो, तो लक्ष्य है वो रस नाम का गुण किंतु अलक्ष्य है रसत्व तो जाति ये अलक्ष्य है ना। वो तो सामान्य नाम का पदार्थ है और लक्षण किया जा रहा है रस नाम के गुण का और वो चला जाएगा रसत्व तो जाति में तो अतिव्याप्ति हो जाएगी इस अतिव्याप्ति का निराकरण करने के लिए बताया गया गुणत्व तो रसत्व में भी रसग्राह्यत्व तो रहने पर भी रस तो विशिष्ट गुणत्व रूप जो विशिष्ट लक्षण है विशिष्ट धर्म रूप लक्षण वो नहीं है वो न होने से माना जाएगा विशिष्ट का अभाव ही वो है भाव प्रयुक्त भाव, विशेष नहीं है विशेषण मात्र है और फिर आगे हैं ये हो जाएगा निर्दोष लक्षण रसा रसना तो विशिष्ट गुणत्वन, रसस्य लक्षणम यह अतिव्याप्ति असंभव और अव्याप्ति दोष से रहित लक्षण है और इसके अवान्तर छे भेद हैं इसलिए कहा सड विधा स यानी रसह सड विध छ है वो छह प्रकार कौन हैं तो एक है मधुर दूसरा है अम्ल तीसरा है लवण चौथा है कटु पांचवा है कषाई और फिर है तिक्त मधुर यानी मीठा अम्ल यानी खट्टा और लवण यानी नमकीन खारा और कटु यानी खट्टा हाँ आमल खट्टा और ये कटु है कड़वा और कषाय कुछ होता है कषाय रस ये जो बेड़ा आंवला आउ, आदि खाते हैं उनका और भेड़ उ त्रिफला में जो मिल मिलाते हैं ना उसमें हाँ कषाय एक होता है और तिक्त यानि तीखा इस प्रकार ये छह भेद हैं और ये रहेंगे छेप के छह छे प्रकार के रस कहाँ पर द्रव्य में तो नौ द्रव्य में नहीं केवल दो द्रव्य में वो दो द्रव्य हैं पृथ्वी और जल इसलिए लिखते हैं पृथ्वी जल वृत्ति ही पृथ्वी और जल इन दो द्रव्य में ही ये रहते हैं और तत्र पृथ्विया षड विध तो तत्रि ये जो दो द्रव्य हैं पृथ्वी और जल इन दो में से पृथ्वी नाम के द्रव्य में छह प्रकार का रस रहेगा रस के आश्रयभूत दो प्रकार के द्रव्य में से पृथ्वी नाम के द्रव्य में छह रस रहते हैं और जल में केवल एक रस रहता है पहला वाला मधुर तो जले मधुर एवं मधुर तो जल मधुर होता है समुद्र का जल चखा है कि नहीं मधुर होता है तो वो उसमें लवण रस कहाँ से आया हाँ वो पृथ्वी का अंश उसमें लवणात्मक अंश लवण रस का आश्रयभूत जो पृथ्वी का अंश है वह समुद्र के जल में अधिक मिला हुआ है इसलिए वो खारा लगता है रूपादो ये हुआ जले मधुर एव तो रस के विषय में ये समझना कि ये केवल दो द्रव्य में रहेगा समवाय संबंध से इसलिए दो ये जो सभी द्रव्य में रहते हैं गुण उन्हें साधारण गुण कहा जाता है और कुछ कुछ द्रव्य में ही रहते हैं वे विशेष गुण हैं तो रस साधारण गुण में आएगा कि विशेष गुण में आएगा केवल पृथ्वी और जल दो में ही रह रहा है इसलिए विशेष गुण है और तीसरा गुण है गंध गंध का लक्षण करते हैं घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध सद्विध सुरभिशुरभिश्च पृथ्वी मात्रवृत्ति तो घ्राण ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व गंधस्य से लक्षणम ये गंध का लक्षण हो जाएगा जो घ्राण से ग्राह्य है और गुण है उसे कहा जाता है गंध खाली गुणत्व इतना लक्षण करेंगे घ्राण ग्राह्यत्व तो ये विशेषण नहीं देंगे तो बाकी तेईस गुणों में लक्षण चला जाएगा इसलिए घ्राण ग्राह्यत्व तो कहा गया बाकी तेईस गुण तो हैं लेकिन उन तेईसों में से कोई भी गुण घ्राण से ग्राह्य नहीं है घ्राण से ग्राह्य केवल गंध ही है वो गुण भी है घ्राण से ग्राह्य भी है और घ्राण ग्राह्यत्व इतना ही लक्षण करेंगे तो ये गंधत्व जाति में भी चला जाएगा गंधत्व जाति भी घ्राण ग्राह्य है गंधत्व जाति का ज्ञान घ्रां से होता है ये कौन बताता है तो तार्किकों का एक नियम है जिस इंद्रिय से जो गुण गृहित होगा उसी इंद्रिय से उस गुण में रहने वाली जाति गृहित होगी ऐसा नियम है ना? उस नियम के अनुसार गंधगुण घ्राण इंद्रिय से गृहित हो रहा है तो गंद गुण में रहने वाली गंधत्व तो जाति भी घ्राण इंद्रिय से ही ग्राह्य होगी तो घ्राण ग्राह्यत्व तो दो में रहता गंध में भी और गंधत्व जाति में भी गंध अलग है गंधत्व जाति अलग है गंध गुण है गंधत्व जाति सामान्य है तो सामान्य में गंध गुण का लक्षण चला जाएगा तो अतिव्याप्ति हो जाएगी इसलिए कहा गया कि वो होना चाहिए गुण भी होना चाहिए तो गंधत्व जाति गंध ग्राह्य तो है लेकिन गुण नहीं है वो सामान्य है तो वहां है विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव, भाव। गंधत्व जाति में और ये गंध दो प्रकार का है सुरभि यानी सुगंधि असुरभ यानी दुर्गंधी गंध के दो प्रकार हैं सुगंध और दुर्गंध उसमें से दोनों प्रकार का जो गंध है वो रहेगा पृथ्वी में ही इसलिए लिखते हैं कि पृथ्वी मात्र वृत्ति गंध समय सम्बन्ध से पृथ्वी में ही रहेगा अन्य आठ द्रव्य में से किसी भी द्रव्य में गंध समय सम्बन्ध से नहीं रहेगा रहेगा किसमें पृथ्वी में ही सुगंध भी दुर्गंध भी तो जल में भी सुगंध या दुर्गंध आती है कि नहीं हाँ वह पृथ्वी के कण है सुगंधी पृथ्वी के कण से संयुक्त जल में सुगंध आएगी और दुर्गंधी से युक्त जो पृथ्वी के कण हैं उनसे संयुक्त जल में दुर्गंध आएगी और वायु में भी आता है सुगंध या दुर्गंध वहाँ पर भी जिस दिशा से वायु आ रहा है वहाँ पर यदि कोई सुगंधी वस्तु है तो उस वस्तु के छोटे छोटे कण वायु के साथ उड़ जाते हैं उन कणों में विद्यमान जो गंध है उसकी प्रतिति वायु में होती है उन वो पृथ्वी के कणगत वायु के साथ आए हुए जो पृथ्वी के कण को उन त्रेणुकों में रहने वाले गंध की ही अनुभूति हम मानते हैं वो वायु के गंध की अनुभूति है वो पृथ्वी का ही आंसर इसलिए पृथ्वी ही रहता है ऐसा तार्किकों का मानना है ये उसका और जो रहा हाँ नहीं नहीं जो अनुभव में आ रहा है जो आपको गृहित होने पर सुख पहुँचाए वो सुगंध है गृहित होने पर दुर्गंधी पहुंचा क्या नाम दुख पहुंचाता है वो दुर्गंधी है असुर भी गंध है सूरभि गंध का ग्रहण करने से सुख होता है वो अनुकूल है सुख का साधन है और दुर्गंध आने से कई लोग तो इतने बेचैन होते उल्टी उल्टी भी होने लगती है तो वो है दुख का कारण उसका ज्ञान तो जो दुख साधन तव अनुरूपेण प्रतीत हो जाए वो दुर्गंध सुख साधनत्वन रूपेण गंध से जिसकी प्रतीति हो रही है वो है सुगंध गंध के बाद आता है ऐसे इसमें थोड़ा सा पदकृत्य में टिका कारण विचार किया कारण है कि आप कह रहे हो कि वायु में जो गंध आ रही है वह सुगंधी वस्तु के कण वायु के साथ आते हैं या दुर्गंधी वस्तु के कण वायु के साथ आते हैं और सुगंध या दुर्गंध के तदाश्रित तो ग्रहण होता है उन कणों के आश्रित सुगंध दुर्गंध का ग्रहण होता है ग्रहण से तो कई बगीचे में पुष्प खिले हुए हैं और वहाँ से वायु तो निकलती रहेगी तो पराग कण साथ में लेकर के जाती जाएगी जाती जाएगी तो फिर पुष्पों में से कण समाप्त ही हो जाएंगे ना तो पुष्प को भी सूंघते हैं तो गंदा आती है कि नहीं और यदि वायु के साथ उड़ करके चले गए तो उतने में उतने कम होने चाहिए ना उतनी रिक्त जगह दिखनी चाहिए छेद दिखना चाहिए पड़ा हुआ पुष्प की पंखुड़ियों में लिखना ऐसा तो नहीं होता ये कोई तार्किकों के पूर्व उनके प्रति शंका करें यदि तो वे कहते हैं कि ये हो जाता है नया नया पराकण उत्पन्न हो जाता रहता है पंकुड़ी के जितने अंश निकल गए उतने ही अंश फिर से उत्पन्न होते हैं बनते हैं इसलिए छिद्र नहीं दिखता सछिद्रवा नहीं है ऐसा कहते हैं वे लोग कौन तार्किक तो कहा यदि ऐसा है अरो बने कहा से उसका निमित्त क्या है तो कहते भोक्ताओं का प्रारब्ध एक के ही प्रारब्ध से जगत की वस्तु नहीं बनती है ना तो जितने का प्रारब्ध जुड़ा हुआ है अभी तक उतने उन्हें तो सूंग लिया और कुछ कुछ का प्रारब्ध अभी भविष्य में सुगंध का ग्रहण करके सुख भोगने का या है या दुख भोगने का है तो वहां से उतने उतने कण जो है उसके प्रारब्ध के अनुसार बनते जाएंगे सुगंधि दुर्गंधी द्रव्य के पृथ्वी के प्रारब्ध से निर्माण होता जाएगा ऐसा है यदि तो फिर कहीं कपूर हैं हींग हैं वो रखते हैं खुला तो कुछ कुछ दिनों बाद थोड़ा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा वो उड़ जाता है वायु के साथ तो एक दिन ऐसा आता है कि वो कपूर वहाँ रहता ही नहीं है समाप्त हुआ तो वहाँ क्या नया नए नए अंश क्यों उत्पन्न नहीं हुए कपूर के इस प्रकार की शंका तार्किकों के प्रति यदि करते हैं कोई तो तार्किक कहते हैं कि जहाँ प्रारब्ध होगा भोक्ताओं का भविष्य के तो निर्माण होगा और जहाँ प्रारब्ध नहीं है, वहाँ निर्माण नहीं होगा तो कर्पुर आदि में प्रारब्ध नहीं है और पुष्प में प्रारब्ध है, तो पुष्प के नए नए कण बनते जाते हैं और कर्पुर आदि के उसमें जितने का प्रारब्ध पहले से बना हुआ है उतने से ही समाप्त होता है नए व्यक्तियों का प्रारब्ध उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होने से नया निर्माण नहीं होता ये सब अपने तर्क के आधार पर वे उत्तर देते हैं ये सब भी थोड़ा थोड़ा विचार इन इसमें किया गया है पदकृत्यादि में अब गंध के बाद में आता है स्पर्श नाम का गुण स्पर्श नाम का जो गुण है ये भी विशेष गुण है इसका लक्षण है तो मात्र, तो हैाह्यो तो गुण स्पर्श सच त्रिविध शीतोष्णानु शीतोष्णानुषित भेदात् पृथ्वी शीतोष्णुष्तभेद पृथ्वेजो वायुवृत्ति त्र शीत उजसी अशी पृथ्वी वा तो ये कहते हैं तो इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व स्पर्शस् लक्षणम ये स्पर्श का लक्षण होगा तो मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वम गुणवत्व स्पर्शवत्व नहीं गुणवत्व स्पर्श से लक्षणम इसमें तो इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व विशेषण है गुणत्व विशेष्य है तो गुणत्व के विषय में वही समझना कि केवल गुणत्व इतना ही लक्षण करते यदि तो बाकी तेईस गुणों में चला जाता इसलिए तो त्विंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व ये जोड़ना पड़ा और बाकी तेईस गुणों में गुणत्व रहने पर भी तो इंद्रीय मात्र ग्राह्यत्व न होने से लक्षण नहीं जाएगा और तो गंद्रिय मात्र ग्राहित तो इतना विशेषण अंश मात्र लक्षण रखेंगे तो चला जाएगा स्पर्शत्व तो जाति में तब भी अतिव्याप्ति होगी स्पर्शत्व तो जाति भी है अलक्ष तो लक्ष्य में रहता हुआ जो लक्षण अलक्ष्य में चला जाएगा उसमें अतिव्याप्ति नाम का दोष माना जाता है इसलिए गुणत्व तो दिया प्रसत्व तो जाति क्या नाम वो स्पर्शत्व तो जाति में स्पर्श का लक्षण की अतिव्याप्ति न हो इसलिए ये अब मातृपद क्यों दिया तो जैसे पहले था रूप के विषय में रूप के लक्षण में भी मातृपद आया था ना और यहाँ स्पर्श के इसमें भी आया मातृपद बीच में जो दो गुण गए रस और गंध इनमें जो गुण गुणत्व का विशेषण है रसना ग्राह्यत्वम घ्राण ग्राह्यत्वम उसमें रसना के साथ या घ्राण के साथ मात्र पद नहीं जुड़ा है ना वह चक्षु के साथ जुड़ा था चक्षुर मात्र ग्राह्य गुणों रूपम ऐसे यहां पर जुड़ा है तो इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श तो मात्र पद का प्रयोजन भी वैसा ही समझना जैसे चक्षुर मात्र ग्राह्य में मात्र पद का प्रयोजन था मात्र पद न देते तो क्या होता वो तो दूसरे गुणों में इसी को लेकर के नहीं जाती तो इंद्रिय ग्राह्य ऐसा कहना चाहिए दूसरे का मतलब दूसरे कुछ विशेष गुण है सभी गुण नहीं वो कौन संख्या और स्पर्श संख्या और संयोग संख्या गुण है और संयोग भी गुण है इनमें चला जाता लक्षण किसका रूप का यदि मात्र पद न देते तो वह भी चक्षुर ग्राह्य है और गुण भी है कौन संख्या चक्षु से भी ग्राह्य है ना और गुण भी है ऐसे संयोग चक्षु से भी ग्राह्य है गुण भी हैं तो चक्षुर ग्राह्य तो विशिष्ट गुणत्व लक्षण रूप में रहता हुआ संख्या संयोग में भी चला जाएगा तो अतिव्याप्ति होगी ऐसे यहां पर समझना कि संख्या में अतिव्याप्ति होगी संख्या तो त्विंद्रिय से भी ग्राह्य है संयोग भी तो त्वेंद्रिय से ग्राह्य है तो त्व तो इंद्रिय मातृ पद देने से जो चक्षु भी तो से भी और त्विंद्रिय से भी ग्राह्य हैं संख्या तथा संयोग उन उनमें लक्षण नहीं जाएगा ये मात्रपद उनके उनमें होने वाली अतिव्याप्ति का व्यावर्तक बनेगा ये ध्यान में स्पर्श के तरह तो इंद्रिय से ग्राह्य संख्या भी है संख्या का ज्ञान भी तो इंद्रिय से होता है और वो गुण भी है तो तो इंद्रिय ग्राह्य तो विशिष्ट गुणत्व जैसे स्पर्श में रहेगा ऐसे संख्या में भी रहेगा लेकिन संख्या तो अलक्ष्य है तो अलक्ष्य में लक्षण रहने से अतिव्याप्ति दोष होगा अतः मातृपथ जोड़ दिया मातृपद जोड़ने से ये संख्या तोग इन्द्रिय ग्राह्य होने पर भी तोग इंद्रिय मात्र ग्राह्य नहीं है वो चक्षु से भी ग्राह्य है इसलिए मातृपद चक्षु तो जो संख्या में है उसका भी हो जाएगा ना तो स्पर्श का ये लक्षण हो जाएगा और ये स्पर्श तीन प्रकार का है स्रिविध ये स्पर्श तीन प्रकार का है शी, शीतोष्ण अनुष्णाशीत भेदात उष्ण उष्णस्पर्श और अनुष्णाशीत स्पर्श अनुष्णाशीत स्पर्श ये तीन प्रकार हैं इनमें से ये जो स्पर्श नाम का गुण है रहता किस में तो रहता है चार द्रव्य में स्पर्श नाम का गुण रहेगा चार द्रव्य में इसलिए लिखते हैं पृथ्वी पृथ्वी अप तेजो वायु वृत्ति ही पृथ्वी अप तेजो वायु वृत्ति का अर्थ वृत्ति का अर्थ है रहने वाला किसमें तो पृथ्वी में रहने वाला है जल में अप यानी जल और तेज में भी रहता है और वायु में भी रहता है इन चार द्रव्य में रहता है चार द्रव्य में से सभी द्रव्यों में तीनों प्रकार का स्पर्श नहीं रहेगा जल में पहला जो प्रकार है वो रहेगा शीत स्पर्श इसलिए लिखते हैं तत्र शीतो जले तत्र यानी ये जो तीन प्रकार का स्पर्श है और चार द्रव्य हैं उनमें से चार द्रव्यों में से शीत स्पर्श केवल जल नाम के द्रव्य में रहेगा उष्ण तेजसी उष्ण स्पर्श रहेगा तेज में और अनुष्णाशीत पृथ्वी वायु पृथ्वी और वायु का अपना स्वाभाविक स्पर्श है अनुष्णाशीत न तो वेश उष्ण होते हैं न तो शीत होते हैं कौन पृथ्वी और वायु अनुष्णाशीत स्पर्श वाले हैं ये वायु का लक्षण क्या नाम हो स्पर्श का लक्षण हुआ इन चार द्रव्य चार गुणों के विषय में कुछ विशेष बात बतानी है उसे बताने के लिए एक वाक्य आया रूपाधि चतुष्टम इत्यादि इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं